देवी भागवत चौथा स्कंध श्री नारायण को तप से डिगाने में इंद्र की असफलता व्यास जी कहते हैं राजेंद्र अब बहुत कहने से क्या मतलब बस इस संसार में कहीं बिरला ही ऐसा सच्चा धर्मात्मा पुरुष मिल सकता है जिसकी बुद्धि द्रोह से वंचित हो क्योंकि यह चराचर सारा जगत राग और द्वेष से ओतप्रोत है जो वैर करता हो उसके प्रति वैर करना तो समान कोटि में माना जा सकता है किंतु जो अद्वेशी और शांत स्वभाव का पुरुष है उसके साथ द्वेश करने को नीचता कहते हैं सात्विक स्वभाव वालों के लिए सत्युग राज स्वभाव वालों के लिए त्रेता युग और तामस स्वभाव वालों के लिए कलयुग सदा सामने हैं क्रिया से युग का संबंध कहा गया है सत्य धर्म का पालन करने वाला कोई भी पुरुष कभी भी सत्युगी कहला सकता है अन्यथा अन्य युगों के धर्म में तो सभी तत्पर है ही राजन धर्म की स्थिति में वासना प्रधान कारण मानी जाती है वासना में मलिनता रहना स्वाभाविक है उसी के प्रभाव से धर्म में भी मलिनता आ जाती है मलिन वासना कभी भी धर्म को शुद्ध रूप में नहीं रहने देती धर्म ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं ब्रह्मा के हृदय से उनकी उत्पत्ति हुई थी सत्य धर्म का पालन करने वाले धर्म ब्राह्मण रूप से विराजमान थे उनके द्वारा वैदिक धर्म का निरंतर पालन होता रहा उन महात्मा धर्म ने दक्ष प्रजापति की दक्ष दस कन्याओं से अपना विवाह किया विवाह संस्कार के समय जितने नियम ग्रहण किए जाते हैं उन सब का पालन करते हुए उनका गर्भ्यस्थ जीवन व्यतीत होने लगा फिर सत्यों में श्रेष्ठ धर्म ने उन कन्याओं से बहुत से पुत्र उत्पन्न राजन, उन पुत्रों के नाम हरि, कृष्ण नर और नारायण रखे गए हरि और कृष्ण के द्वारा निरंतर योगाभ्यास चालू रहा नर और नारायण हिमालय पर्वत पर गए और बद्रिकाश्रम नामक पवित्र स्थान में उन्होंने उत्तम तपस्या आरंभ कर दी ये प्राचीन मुनिवर नर तपस्वियों में सबसे प्रधान गिने जाने लगे गंगा के विस्तृत तट पर रहकर ब्रह्म का चिंतन करना उनका स्वभाव ही बन गया था भगवान श्री हरि के अंशावतार उन नर नामक दोनों ऋषियों ने वहाँ रहकर पूरे 1000 वर्षों तक उत्तम तप किया उनके तप जनित तेज से चराचर से ही संपूर्ण संसार संतप्त तो हो उठा फिर तो इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति डाह उत्पन्न हो गया वे चिंता से घिर गए उन्होंने विचार किया अब मुझे क्या करना चाहिए ये धर्मनंदर नर नारायण बड़े तपस्वी और ध्यानपरायण है इन्हें सिद्धि सुलभ हो चुकी है अब अवश्य ही ये मेरे उत्तम आसन को छीन लेंगे किस प्रकार विघ्न उपस्थित करूँ जिससे इनकी तपस्या रुक जाए यो विचार करते ही अत्यंत भयंकर काम क्रोध और लोभ इंद्र के मन में उत्पन्न हो गए उन्हें उद्देश्य बनाकर वे तुरंत ऐरावत पर सवार हुए और तप में विघ्न उपस्थित करने के विचार से गंधमादन पर्वत पर पहुँच गए वहाँ एक परम पवित्र आश्रम था जहाँ नरनारायण विराजमान थे उन पर इंद्र की दृष्टि पड़ी तप के प्रभाव से नरनारायण का शरीर इस प्रकार चमक रहा था मानो सूर्य उसे उगे हुए सोचा अरे क्या ये स्वयं विष्णु प्रकट हुए हैं अथवा साथ ही दो सूर्यों का उदय हो गया है पता नहीं धर्म के ये दोनों श्रेष्ठ कुमार तपस्या के प्रभाव से क्या कर डालेंगे जो मन में विचार करने के पश्चात सचिपति इंद्र ने नर की ओर दृष्टि डाली और कहा धर्मनंदन तुम अवश्य ही महान भाग्यशाली हो बताओ तुम्हें कौन सा कार्य अभिष्ट है ऋषियों में उत्तम एवं श्रेष्ठ वर देने को तैयार हूँ और इसीलिए यहाँ आया हूँ तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से संतुष्ट होकर जो नहीं देने योग्य है वह भी वर मैं तुम्हें दे दूंगा